मांडुक्योपनिषद शांक भाष्य गौण कार का। द्वैत का असत्यत्व वेदांत वेद्य है द्वैतस्य यद्वैत मुक्त युक्तवेदात प्रमाणावगत मिथ्याह यह जो युक्ति युक्तिपूर्वक द्वैत की असत्यता बतलाई है वह वेदांत प्रमाण से जानी गई है इस आशय से कहते हैं

स्वप्न माये व्यथा दृष्टे गंधर्वनगरम यथा तथा दृष्टं वेदांत सुविच जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्वनगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है स्वप्न से माया च स्वप्न माये असत्यो

सत्सत्वात्म इव लक्षते अविवेकि प्रसारितसाद पन स्त्रीपुंजनपद ज्यौहाराकिणमीव गंधर्वनगर दृश्यमनमें सदकस्मद गृषम यथा चपनमे दृष्टे असद्रूपे तथा विश्वद्वैत सम

असदृष्टम अविवेकी पुरुषों द्वारा स्वप्न और माया जो असद वस्तु रूप अर्थात असत्य है सद्वस्तु रूप देखे जाते हैं जिस प्रकार विस्तृत दुकान बाजार गृह प्रासाद और नगर निवासी स्त्री पुरुषों के व्यवहार से भरपूर सा गंधर्व नगर देखते ही देखते अकस्मात अभाव को प्राप्त होता देखा गया है और जिस प्रकार ये स्वप्न और माया

असदूप देखे गए हैं उसी प्रकार यह विश्व अर्थात समस्त दैत असद देखा गया है क्वेत्या वेदातेसु नेहना किंचन इंद्रो मयादमग्र आसी ब्रह्म वाईद्न आसी द्वितया दयी भयम होती न तो यत्र ये सर्वत्म वाभूत इदिषु

विचक्षण निपुणतर वस्तुदर्श भी पंडितैरित्यर्थ कहाँ देखा गया है इस पर कहते हैं वेदांतों में यहाँ नाना कुछ नहीं है इंद्र ने माया से पहले यह आत्मा ही था पहले यह ब्रह्म ही था दूसरे से निश्चय भय होता है उससे दूसरा कोई नहीं है जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है

इत्यादि वेदांतों में विचक्षण अर्थात निबुड़तर वस्तुदर्शी पंडितों द्वारा देखा गया है यह इसका तात्पर्य है तम स्वभ्रनिभम दृष्टम वर्ष बुद्बुद्ध सन्निभम नासप्राय अभावगम इति व्यासमृते है यह जगत अंधेरे गढ़े के समान और वर्षा की बूंद के सादृश

नाश प्राय सुख से रहित और नाश के अनंतर अभाव को प्राप्त हो जाने वाला देखा गया है इस व्यासमृति से भी यही बात प्रमाणित होती है परमार्थ क्या है पर यम, श्लोक यदा वितथम द्वैतमात्मक परमात संस्थते देदम भवति

सर्वोयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहारो अविद्या विषय एवेति तदा यह आगे का श्लोक इस प्रकरण के विषय का उपसंहार करने के लिए है जबकि द्वैत असत है और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः सत्य है तो यह निश्चित होता है कि यह सारा लौकिक और वैदिक व्यवहार अविद्या का ही विषय है उस अवस्था में

न निरोधो न बद्धो न साधक न न महि मुक्तः एक परमार्थता न प्रलय न उत्पत्ति है न बद्ध है न साधक है न मुक्षु है और न मुक्त ही है यही परमार्थता है न निध निरोधः प्रलयः प्रलय उत्पत्तिर्जन बद्धः संसारी जीवः साधक

मुक्तो विमुक्त बंधा, उत्पत्ति साधनवादीत न सा, निरोध है निरोधन का नाम निरोध यानी प्रलय है उत्पत्ति जनन को बद्ध संसारी जीव को साधक मोक्ष के साधन वाले को

मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छा वाले को और मुक्त बंधन से छुटे हुए को कहते हैं उत्पत्ति और प्रलय का अभाव होने के कारण ये बद्ध आदि भी नहीं है यही परमार्थता है कथम उत्पत्ति प्रलयोः अभावः अभावच्य द्वैत सत्वात् यैतम होती ज इ नान पश्य आत्मवेदम सर्व ब्रह्मवेदम सर्व

एकमेवा द्वितीय इदम सर्व यद महात्मा इत्यादिश्रुतिभ्यो दैत सा सत्व सिद्धम उत्पत्ति और प्रणय का अभाव किस प्रकार है इस पर कहा जाता है द्वैत की असत्यता होने के कारण इनकी भी सत्ता नहीं है जहाँ द्वैत जैसा होता है जो यहाँ नानावत देखता है यह सब आत्मा ही है यह सब ब्रह्म ही है

एक ही अद्वितीय यहो यह जो कुछ है सब आत्मा है इत्यादि अनेकों श्रुतियों से द्वैत की असत्यता सिद्ध होती है सतो सतो्युत्पत्ति प्रलयो व्यान्नाशतः सत विषाणादे नाप्य द्वैतमुत्प्यते लीयते वैम चोत्पत्ति प्रलयवचेति विप्रते विप्रति उत्पत्ति अथवा प्रलय सत्की ही हो सकती है

सस शिंगादिअस वस्तु की नहीं हो सकती इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न जालीन नहीं होती जो अदय हो वह उत्पत्ति भी हो, यह तो सर्वथा विरुद्ध है यु पुनर्दैतसव्यवहार स रज्जुसर्पवधात्मनि प्राणादिलक्षण कलक् न ही मनोविकलनाजुसर्पादी लक्षण रज्जुआ प्रलय उत्पत्तिर्वा

न च मनसी रज्जुसर्पस््योत्पत्ति प्रलयो वा न चोभ तो वा तथा मानस मानसत्वा द्वैत द्वैतस्य न नियते नीयते मन वा व्वैत गृह्य इसके सिवा जो रूप प्राणादिप व्यवहार है वह रज्जु में सर्प के समान आत्मा में ही कल्पित है यह बात पहले कही जा चुकी है

रज्जु सर्पाद रूप मनोविकल्प की भी रज्जु में उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती रज्जु सर्प की उत्पत्ति या प्रलय न तो मन में ही होती है और न मन और रज्जु दोनों ही में इसी प्रकार द्वैत का मनोमहत्व भी समान ही है क्योंकि मन के समाहित अथवा सुषुप्त हो जाने पर द्वैत का ग्रहण नहीं होता अतो मनोविकल्प नामात्र

द्वैतमीति सिद्धम तस्मा सूखा द्वैत्या सत्वा निरोधाद्य भावः परमार्थतेति। अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत मन की कल्पना मात्र है इसलिए यह ठीक ही कहा है कि द्वैत की असत्यता होने के कारण निरोधादि का अभाव ही परमार्थता है यद्यवैतभाव शास्त्रव्यापारो नैते विरोधा तथा चत्यद्वैत

वस्तुत्व प्रमाणाभावान शून्यवाद प्रसंग द्वैत से चाभावत पूर्वपक्ष यदि ऐसा है तो शास्त्र का व्यापार द्वैत का अभाव प्रतिपादन करने में ही है अद्वैत बोध में नहीं क्योंकि इससे विरोध आता है ऐसी अवस्था में अद्वैत के वस्तुत्व में कोई प्रमाण न होने के कारण शून्यवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है क्योंकि द्वैत का तो अभाव ही है

न रज्जुसर्पादविकल्पनाया निरास्पतारी प्रत्युक्त में कथम उज्जीवयसिथ रज्जुरपी सर्प पद भूता विकल्पितये विकलसास्पूतावेति दृष्टानतापत्ति सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि रज्जु सर्पादी विकल्प का निराधार होना संभव नहीं है

इस प्रकार पहले निराकरण कर दिए जाने पर भी इसी शंका को फिर क्यों उठाता है इस पर शून्यवादी कहता है सर्प भ्रम की अधिष्ठान भूता भी कल्पिता ही है इसलिए यह अधिष्ठान ठीक नहीं है न ना विकल्पनाक्षय विकल्पित सविकल्पितदेव तत्वोपत्ते है रज्जु सर्पवद सत्व मेत न ना एकांत नाविकल्पित

तर रज्वन्सत वत्प्राक अविकल्पतरसाकर्पाभाव विज्ञात विकल्पयेतुष्च प्रागविकल्पनोत्पत्ते सि सिद्धवादूगमाद सत्वापत्ति सिद्धांती नहीं कल्पना का क्षय हो जाने पर अविकल्पित आत्मा की सत्ता उसके अविकलित्व के कारण ही संभव हो सकती है

यदि कहो कि रज्जु सर्प के समान उसकी असत्ता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वह अविकल्पित रज्जु अंश के समान सर्पाभाव के विज्ञान के पहले से ही सर्वथा अविकल्पित रूप से विद्यमान है इसके सिवा जो विकल्पना करने वाला होता है उसे विकल्प की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान स्वीकार करने के कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जा सकती

कथम पुनः स्वरूपे व्यापाराभावे भाव शास्त्र निवर्तकत्वम् पूर्वक किंतु आत्मस्वरूप में प्रमाण की गति न होने पर भी शास्त्र दैतव का निवर्तक कैसे है नई सदोष रज्ज्वा सर्पावदात्मनि द्वैतस्या विद्याध्यस्तवाद कथम सुखे हम दुखी मूढ़ो जा मृत जीर्णो देहवान् पशा

व्यक्तोंक्त कर्ता फली संयुक्त वियुक्त क्षीणो वृद्धों ममित मादय सर्वात्मारोप्य आत्मते स्वनुगत सर्व्यभिचारा भेदे रज्जु सिद्धांत यहाँ यह दोष नहीं है क्योंकि रज्जु में सर्पादि के समान आत्मा में अविद्या के कारण द्वैत का अभ्यास है

किस प्रकार मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मूल हूं, उत्पन्न हुआ हूं, मरा हूं, हूँ जराग्रस्त हूँ देहधारी हूं, देखता हूं, व्यक्त हूं, अव्यक्त हूं, करता हूं, फलवान हूं, संयुक्त हूं, वियुक्त हूं, क्षीण हूं, वृद्ध हूं, ये मेरे हैं इत्यादि प्रकार के संपूर्ण विकल्प आत्मा में आरोपित किए जाते हैं तथा आत्मा इनमें अनुच्छुत है क्योंकि उसका कहीं भी व्यविचार नहीं है

जैसे कि सर्प और धारा आदि भेदों में रज्जु जदा चशेष स्वूप प्रत्य प्रत्य सिद्धवान्न कर्तव्य शास्त्रेण अकतृत कर्तच शास्त्र कृतािप्रमाण यद्याद्वारतुखिवादी तो विशेष प्रतिबंध दैवात्म स्वेण नवस्थान

च इति निवर्तकम् शास्त्रम् आत्मन्य स्वपस्थान शेयर सुखिवादीनक आत्मा आत्मनसुखिदी सुखित्वाद्यपि नीति भेदेषु आत्मस्वुखिद्वादी धर्मः धर्म यद्युवृत्त शान्याध्यात लक्षणो विशेषः

यथोषु विशेषव शीतता तस्मश निर्विशेष देवात्मन सुखिवाद विशेषा कलिता युखिवादी शास्त्र आत्मनतुखिवादी विशेष निवृत्थम सिद्धं सिद्धं तो निवर्तकवाद इगम विदाम सूत्र

जबकि ऐसी बात है तो विशेष रूप ब्रह्म के स्वरूप की प्रतीति सिद्ध होने के कारण उसके संबंध में शास्त्र को कुछ कर्तव्य नहीं है शास्त्र तो असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने वाला है सिद्ध वस्तु का अनुवाद करने से वह प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि अविद्या से आरोपित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंधकों के कारण ही आत्मा की स्वरूप से स्थिति नहीं है

और स्वरूप से स्थिति ही श्रेय है इसलिए नेतनीति और स्थूलम आदि वाक्यों से आत्मा में असुखित्व तो आदि की प्रतीत कराने के द्वारा शास्त्र उसमें आरोपित सुखित्व तो आदि की निवृत्ति कराने वाला है आत्म स्वरूप के समान असुखित्व तो आदि भी सुखित्व तो आदि भेदों में अनुवृत्त धर्म नहीं है यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व तो आदि रूप विशेष धर्म का आरोप नहीं किया जा सकता था

जिस प्रकार के उठनत्व धर्म विशिष्ट अग्नि में शीतत्व का आरोप नहीं किया जा सकता अतः सुखित्वादि तो विशेष निर्विशेष आत्मा में ही कल्पना किए गए हैं इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा के विषय में जो असुखित्व तो आदि शास्त्र है वह सुखित्व तो आदि विशेष की निवृत्ति के ही लिए है शास्त्रवेदताओं का सूत्र भी है सुखित्व तो आदि धर्मों का निवर्तक होने से स्थूलम आदि शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है